भारतीय व्याख्यान रांची में प्रथम सार्वजनिक व्याख्यान कोलंबो का व्याख्यान पाश्चात्य देशों में अपने स्मरणीय प्रचार कार्य के बाद स्वामी विवेकानंद 15 जनवरी अठारह को तीसरे पहर जहाज से कोलंबो में उतरे और वहां के हिंदू समाज ने उनका बड़ा शानदार स्वागत किया निम्नलिखित मानपत्र उनकी सेवा में प्रस्तुत किया गया सेवा में श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी पूज्य स्वामी जी कोलम्बो नगर के हिंदू निवासियों की एक सार्वजनिक सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार आज हम लोग इस द्वीप में आपका हृदय से स्वागत करते हैं हम इसको अपना सौभाग्य समझते हैं कि पाश्चात्य देशों में आपके महान धर्म प्रचार कार्य के बाद स्वदेश वापस आने पर हमको आपका सर्वप्रथम स्वागत करने का अवसर मिला ईश्वर की कृपा से इस महान धर्म प्रचार कार्य को जो सफलता प्राप्त हुई है उसे देखकर हम सब बड़े कृत तथा प्रफुल्लित हुए हैं आपने यूरोपियन तथा अमेरिकन राष्ट्रों के सम्मुख यह घोषित कर दिया है कि हिंदू आदर्श का सार्वभौम धर्म वही है जिसमें सब प्रकार के संप्रदायों का सुंदर सामंजस्य हो जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसके आवश्यकता अनुसार आध्यात्मिक आहार प्राप्त हो सके तथा जो प्रेम से प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के समीप ला सके आपने उस महान सत्य का प्रचार किया है तथा उसका मार्ग सिखाया है जिसकी शिक्षा आदिकाल से हमारे यहाँ के महापुरुष उत्तराधिकार के क्रम से देते आए हैं इन्हें के पवित्र चरणों के पढ़ने से भारतवर्ष की भूमि सदैव पवित्र हुई है तथा इन्हें के अनेक के कल्याण प्रद चरित्र और प्रेरणा से यह देश परिवर्तनों गुजरता हुआ भी सदैव संसार का प्रदीप बना रहा है श्री रामकृष्ण परमहंस देव जैसे सदगुरु की अनुप्रेरणा तथा आपकी त्याग में लगन द्वारा पाश्चात्य राष्ट्रों को भारत की एक आध्यात्मिक प्रतिभा के जीवंत संपर्क का अमूल्य वरदान मिला है और साथ ही पाश्चात्य सभ्यता की चकाचौंध से अनेक भारतवासियों को मुक्त कर आपने उन्हें अपने देश की महान सांस्कृतिक परंपरा का दायित्व तो बोध कराया है आपने अपने महान कर्म तथा उदाहरण द्वारा मानव जाति का जो उपकार किया है उसका बदला चुकाना संभव नहीं है और आपने हमारी इस मातृभूमि को भी एक नया तेज प्रदान किया है हमारी यही प्रार्थना है कि ईश्वर के अनुग्रह से आपके तथा आपके कार्य की उत्तरोत्तर उन्नति होती रहे कोलंबो निवासी हिंदुओं की ओर से हम हैं आपके विनम्र पी कुमार स्वामी स्वागताध्यक्ष तथा मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल सिलोन तथा ए कुलवीर सिंह मंत्री कोलंबो जनवरी अठारह सौ संतानबे स्वामी जी ने संक्षेप में उत्तर दिया और उनका जो स्नेहपूर्ण स्वागत किया गया था उसकी सराहना की उन्होंने उक्त अवसर का लाभ उठाकर यह व्यक्त किया कि प्रदर्शन किसी महान या, या लखपति के सम्मान में न होकर वरन एक भिक्षुक सन्यासी के प्रति हुआ है जो धर्म के प्रति हिंदुओं की मनोवृत्ति का परिचायक है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर राष्ट्र को जीवित रहना है तो धर्म को राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड बनाए रखने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि मेरा जो स्वागत हुआ है उसे मैं किसी व्यक्ति का स्वागत नहीं मानता वरण मेरा साग्रह निवेदन है यह एक मूल तत्व की मान्यता है 16 तारीख की शाम को स्वामी जी ने फ्लोरल हॉल में निम्नलिखित सार्वजनिक व्याख्यान दिया स्वामी जी का भाषण जो थोड़ा बहुत मेरे द्वारा हुआ है वह मेरी किसी अंतर्निहित शक्ति द्वारा नहीं हुआ वरन पाश्चात्य देशों में पर्यटन करते समय अपने इस परम पवित्र और प्रिय मातृभूमि से जो उत्साह जो शुभेच्छा तथा जो आशीर्वाद मुझे मिले हैं उन्हें किस शक्ति द्वारा संभव हो सका है हाँ यह ठीक है कि कुछ काम तो अवश्य हुआ है पर पाश्चात्य देशों में भ्रमण करने से विशेष लाभ मेरा ही हुआ है इसका कारण यह है कि पहले मैं जिन बातों को शायद भावनात्मक प्रकृति से सत्य मान लेता था अब उन्हीं को मैं प्रमाण सिद्ध विश्वास तथा प्रत्यक्ष और शक्ति संपन्न सत्य के रूप में देख रहा हूं। पहले मैं भी अन्य हिंदुओं की तरह विश्वास करता था कि भारत पुण्य भूमि है कर्म भूमि है जैसा कि माननीय सभापति महोदय ने अभी अभी तुमसे कहा भी है पर आज मैं इस सभा के सामने खड़े होकर दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूं यह सत्य ही है यदि पृथ्वी पर ऐसा कोई देश है जिसे हम धन्य पुण्य भूमि कह सकते हैं यदि ऐसा कोई स्थान है जहां पृथ्वी के सब जीवों को अपना कर्म फल भोगने के लिए आना पड़ता है यदि ऐसा कोई स्थान है जहां भगवान की ओर उन्मुख होने के प्रयत्न में संलग्न रहने वाले जीव मात्र को अंततः आना होगा यदि ऐसा कोई देश है जहां मानव जाति की क्षमा धृति दया शुद्धता आदि सदवृत्तियों का सर्वाधिक विकास हुआ है और यदि ऐसा कोई देश है आध्यात्मिकता तथा सर्वाधिक आत्मा, का विकास हुआ है, तो वह भूमि भारत ही है अत्यंत प्राचीन काल से ही यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्मों के संस्थापकों ने अवतार लेकर सारे संसार को सत्य के आध्यात्मिक सनातन और पवित्र धारा से बारंबार प्लावित किया है यहीं से उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम चारों ओर दार्शनिक ज्ञान की प्रबल धाराएं प्रवाहित हुई है और यहीं से वह धारा बहेगी जो आजकल की पार्थिव सभ्यता को आध्यात्मिक जीवन प्रदान करेगी विदेशों के लाखों स्त्री पुरुषों के हृदय में भौतिकवाद की जो अग्नि धधक रही है उसे बुझाने के लिए जिस जीवनदायी सलील की आवश्यकता है वह यही विद्यमान है मित्रों विश्वास रखो यही होने जा रहा है मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं तुम लोग जो संसार की विभिन्न जातियों के इतिहास के विद्यार्थी हो इस सस्ते अच्छी तरह परिचित हो संसार हमारे देश का अत्यंत ऋणी है यदि भिन्न भिन्न देशों की पारस्परिक तुलना की जाए तो मालूम होगा कि सारा संसार सहिष्णु एवं निरीह भारत का जितना ऋणी है उतना और किसी देश का नहीं निरीह हिंदू ये शब्द कभी कभी तिरस्कार के रूप में प्रयुक्त होते हैं पर यदि किसी तिरस्कार में अद्भुत सत्य का कुछ अंश निहित रहता है तो वह इन्हें शब्दों में निरीह हिंदू ये सदा से जगत पिता की प्रिय संतान रहे हैं यह ठीक है कि संसार के अन्यान्य स्थानों में सभ्यता का विकास हुआ है प्राचीन और वर्तमान काल में कितनी ही शक्तिशाली तथा महान जातियों ने उच्च भावों को जन्म दिया है पुराने समय में और आजकल भी बहुत से अनोखे तत्व एक जाति से दूसरी जाति में पहुंचे हैं और यह भी ठीक है कि किसी किसी राष्ट्र की गतिशील जीवन तरंगों ने महान शक्तिशाली सत्य के बीजों को चारों ओर बिखेरा है परंतु भाइयों तुम यह भी देख पाओगे कि ऐसे सत्य का प्रचार हुआ है रणभेरी के निर्घोष तथा रणसज्जा में सज्जित सेना समूह की सहायता से बिना रक्त प्रवाह में हुए बिना लाखों स्त्री पुरुषों के खून की नदी में स्नान किए कोई भी नया भाव आगे नहीं बढ़ा भाव के प्रत्येकों के साथ साथ का हाहाकारों का करण क्रंदन और विधवाओं का अजस्त्र अश्रुपात होते देखा गया है प्रधानता इसी उपाय द्वारा अन्य देशों ने संसार को शिक्षा दी है परंतु इस उपाय का अवलंबन किए बिना ही भारत हजारों वर्षों से शांतिपूर्वक जीवित रहा है जब यूनान का अस्तित्व नहीं था रोम भविष्य के अंधकार के गर्भ में छिपा हुआ था जब आधुनिक यूरोपियनों के पुरखे घने जंगलों के अंदर छिपे रहते थे और अपने शरीर को नीले रंग से रंगा करते थे तब भी भारत क्रियाशील था उससे भी पहले जिस समय का इतिहास में कोई लेखा नहीं है जिस सुदूर धुंधले अतीत की ओर झांकने का साहस परंपरा को भी नहीं होता उस काल से लेकर अब तक कितने ही भाव एक की एक भारत से हुआ है, पर उनका प्रत्येक शब्द आगे शांति तथा पीछे आशीर्वाद के साथ कहा गया है संसार के सभी देशों में केवल एक हमारे ही देश में लड़ाई झगड़ा करके किसी अन्य देश को पराजित नहीं किया है इसका शुभ आशीर्वाद हमारे साथ है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 रोमन लोग सर्वत्र जाते और मानव जाति पर प्रभुत्व प्राप्त करते थे रोम का नाम सुनते ही पृथ्वी कांप उठती थी पर आज उसी रोम का कैपिटोलाइन पहाड़ अर्थात रोम नगर सात पहाड़ों पर बसा हुआ था उनमें जिस पर रोम वासियों के कुल देवता जुपिटर का विशाल मंदिर था उसी को कैपिटोलाइन पहाड़ कहते हैं जुपिटर देवता के मंदिर का नाम था कैपिटोल इसे से उस पहाड़ का नाम कैप्टो लाइन पड़ा है एक भगना का मात्र है, जहां सीजर राज्य करता था, वहां आज मकड़ी जाल बुनती है इसी प्रकार कितने ही समान वैभवशाली राष्ट्र उठे और गिरे विजयोल्लास और भावा वेशपूर्ण प्रभुत्व का कुछ काल तक कलुषित राष्ट्रीय जीवन बिताकर सागर की तरंगों की तरह उठकर फिर मिट गए इसी प्रकार ये मनुष्य समाज पर किसी समय अपना चिन्ह अंकित कर अब मिट गए हैं। हैं। हम लोग आज भी हैं। आज भी जीवित यदि मनु इस भारत भूमि में लौट आए तो उन्हें कुछ भी आश्चर्य न होगा वे ऐसा ही नहीं समझ सकेंगे कि कहा आ पहुंचे वे देखेंगे कि हजारों वर्षों के सुचिंत तो तथा परीक्षित वे प्राचीन विधान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 कि इन सब का केंद्र कहा है कैसे हृदय के, के रक्त संचार हो रहा है, है? है। और हमारे राष्ट्रीय जीवन का मूल स्रोत तुम विश्वास रखो कि वह विद्यमान सारी दुनिया के अनुभव के बाद ही मैं यह कह रहा हूं अन्य राष्ट्रों के लिए धर्म संसार के अनेक कृत्यो में एक धंधा मात्र है वहां राजनीति है सामाजिक जीवन की सुख सुविधाएं है घन तथा प्रभुत्व द्वारा जो कुछ प्राप्त हो सकता है और इंद्रियों को जिससे सुख मिलता है उन सब सबके पाने की चेष्टा भी है इन सब विभिन्न जीवन व्यापारों के भीतर तथा भोग से निस्तेज हुई इंद्रियों को पुनः उत्तेजित करने के लिए उपकरणों की समस्त खोज के साथ वहासंभवतः थोड़ा बहुत धर्म कर्म भी है परंतु यहाँ भारतवर्ष में मनुष्य की सारी चेष्टाएँ धर्म के लिए है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 यदि उनके किसी को कुछ खबर है तो बहुत थोड़े आदमियों को पर अमेरिका में एक विराट धर्म महासभा बुलाई गई थी और वहां एक हिंदू संन्यासी भी भेजा गया था बड़े ही आश्चर्य का विषय है कि यह बात हर एक आदमी को यहाँ के कूली मजदूरों तक को मालूम है इसी से जाना जाता है कि हवा किस ओर चल रही है राष्ट्रीय जीवन का मूल कहां पर है पहले में पृथ्वी का परिभ्रमण करने वाली यात्रियों विशेषतः विदेशियों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ा करता था जो प्राच्य देशों के जन समुदाय की अज्ञात पर खेत प्रकाश करते थे पर अब मैं समझता हूं यह अंशता सत्य है और साथ ही अंशता असत्य भी इंग्लैंड अमेरिका फ्रांस जर्मनी भी जिस किसी देश के एक मामूली किसान को बुलाकर तुम पूछो तुम किस राजनीतिक दल के सदस्य हो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 उसने जीवन में कभी इन बातों को सुना ही नहीं है वह कठोर परिश्रम कर जीव को पार्जन करता है पर यदि उससे पूछा जाए तुम्हारा धर्म क्या है तो वह उत्तर देखा देखो मित्र मैंने इसको अपने माथे पर अंकित कर रखा है धर्म के प्रश्न पर तुमको दो चार अच्छी बातें भी बता सकता है यह बात मैं अपने अनुभव के बल पर कह रहा हूं यह है हमारे राष्ट्र का जीवन